हर कदम पर आप हमारा ध्यान रखते हैं हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं तो सर इसी बात पे एक और ड्रिंक अब सरताज ने बीयर की एक पूरी बोतल ही विक्रांत की तरफ बढ़ा दी विक्रांत भी अपने चेलों का दिल नहीं तोड़ सका उसने भी आखिर तक सरताज और उसके गैंग का पूरा साथ दिया वहां बैठकर पीते पीते रात के ग्यारह बज गए और जब विक्रांत घर पहुंचा तब तक रात के तकरीबन साढ़े बज चुके थे विक्रांत अपने घर पहुंचकर बेड पर पड़ चुका था जबकि पुलिस स्टेशन में विक्रांत के साथी अभी तक काम ही कर रहे थे वो बिना थके बिना रुके काम में लगे थे इस बैंक रॉबरी या सुनीता मेहता की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए पूरी पुलिस टीम ईमानदारी से काम में लगी हुई थी ऐसा नहीं था कि विक्रांत इस केस पर काम नहीं करना चाहता था या अपने क्लिक्स की मदद नहीं करना चाहता था दरअसल इस वक्त विक्रांत का दिमाग ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रहा था वो चाहकर भी केस पर अपना माइंड फोकस नहीं कर पा रहा था इस वजह से अभी वो केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और इसका कारण भी विक्रांत को पता था कारण था उसको मिला कोडवर्ड पृथ्वी बैंक या लॉकर रूम में रखे पैसे इन सब की विक्रांत को रत्ती भर फिक्र नहीं थी उसको टेंशन सिर्फ एक ही चीज की थी कि कहीं उसे और उसके दोस्तों को मंजू ससदेवा के मर्डर केस में ना फंसा दिया जाए और उसका यह डर कोई नाजायज नहीं था जो कुछ भी उसके और रॉ एजेंट रंजीत मेहरा के बीच हुआ था वो कोई नॉर्मल बात नहीं है विक्रांत को शक था कि हो सकता है कि कोई उसके और नैना के खिलाफ साजिश करते हुए उसे मंजू सजदेवा के मर्डर केस का मुजरिम साबित करने की कोशिश कर सकता है अगले दिन दोपहर में बारह बजकर 10 मिनट आरोप आखिर विक्रांत को अदृश्य शक्ति का टास्क खत्म होने का मैसेज मिला इस मैसेज से पता चला कि उसका सक्सेस रेट छह प्रतिशत है और अवार्ड के तौर आरोप उसे एक नाइट विजन मिला था इसकी मदद ऐसी विक्रांत रात के घन अंधेरे में भी आसानी ऐसी देख सकता था इस टास्क के खत्म होने पर विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली क्योंकि तो अब पृथ्वी कोडवर्ड का असर खत्म हो चुका था और विक्रांत को साफ समझ आ गया था कि इस बार उस अशुभ कोडवर्ड का मतलब सिर्फ बैंक रॉबरी से ही था उधर ऑफिस में अभी भी सब बिना थके और बिना रुके बैंक रॉबरी और सुनीता मेहता की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने में जुटे हुए थे फोरेंसिक टीम वाले भी अपना काम बड़ी ईमानदारी ऐसी कर रहे थे अभी भी विक्रांत खुद को थका हुआ और परेशान ही महसूस कर रहा था आज भी वो काम करने के लिए नहीं गया बल्कि उसने अपना तनाव कम करने के लिए फिर से अपने गली छाप दोस्त सरताज और उसके गैंग के साथ मिलकर जम के पार्टी की इस रात विक्रांत ने तब तक शराब पी जब तक कि उसकी सारी थकान मिट नहीं गई अगले दिन विक्रांत सुबह जल्दी उठा सुबह उठकर वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहा था सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गया उसके बाद उसने अपनी एक सिगरेट निकाली और उसे जला दिया आज विक्रांत काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था मनी मन वो सोच रहा था कि आज तो इन बैंक के लुटेरों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब जरूर ही कर दूंगा टिकट जलाते विक्रांत को जोर की खांसी आई और फिर उसका अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो गया लेकिन आज जो कोडवर्ड मिला उसे सुनकर तो विक्रांत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई उसका सारा कॉन्फिडेंस उड़ गया अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को बताया कि आज उसका कोडबर्ड है पृथ्वी और पानी अब कौन सी नई बला आने वाली है विक्रांत मनी मन सोचने लगा उसके चेहरे पर खौफ का माहौल देखा जा सकता था आखिर तुम करना क्या चाहते हो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो या प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए फिर से मुझे पृथ्वी क्यों दिया विक्रांत मन अदृश्य शक्ति से बात कर रहा था विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा जितने भी कोडवर्ड दिए जाते थे उसमें सबसे ज्यादा डर विक्रांत को पृथ्वी से लगता था तो क्यूँकी जितनी बार भी ये कोडवर्ड उसे मिलता था उतनी बार कोई न कोई बड़ी अनहोनी होती थी और उस बार तो उसे लगातार दो बार पृथ्वी मिला है। जरूर कोई ना कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। किसी की जान ही जाती है इस से इस पानी का अर्थ लड़की से था इसलिए विक्रांत को डर था और उस वक्त विक्रांत का ज्यादातर वक्त नैना के साथ ही बीतता है तो पानी का मतलब उससे ही था लेकिन डर इस बात का था कि कहीं नैना के साथ ही कोई अनहोनी ना हो जाए विक्रांत का दिमाग बहुत असमंजस की स्थिति में था लेकिन अब उसे काम तो करना ही था आखिर कितने दिन किसी डर और असमंजस की वजह से काम से दूर रहा जा सकता था तो वो उठा और पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए गया ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सीधे ही डी नगर पुलिस ब्रांच पहुंच गया हालांकि विक्रांत के फोन पर केस से रिलेटेड सारी अपडेट आ चुकी थी लेकिन विक्रांत ने उस अपडेट की तरफ ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि अभी तक बैंक के लुटेरों को अरेस्ट नहीं किया जा सका था सीधी सी बात है कि कैसे भी करके उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाना है इसलिए विक्रांत ने केस की अपडेट मैसेज में पढ़ने के बजाय अपने दोस्तों से अपडेट देना विक्रांत अभी वो ऑफिस के भीतर ही दाखिल हुआ था कि किसी के चिल्लाने की आवाज आई नैना ये सब क्या चल रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग चीफ पियूष रंजन के चिल्लाने की आवाज थी नैना ठीक उनके सामने खड़ी थी ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन अपना हाथ झटकते हुए जोर जोर ऐसी चिल्ला रहे थे इस वक्त ऑफिस में सभी की नजरें नीचे झुकी हुई थी और सब उनकी डांट सुन रहे थे नैना कुल पांच लुटेरे थे बैंक में रॉबरी डालने के लिए वो आराम से लूटपाट करके चले भी गए और पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है क्या कर रही हो तुम और तुम्हारी टीम केस को हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन कोई प्रोग्रेस ही नहीं है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर हम काम तो कर ही रहे यहाँ तक की रात भर पूरी टीम केस आरोप काम करती रही कोई घर भी नहीं गया बहुत जल्द हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे नैना सफाई देते हुए कहा घर नहीं गए कमाल है यहाँ इतना बड़ा केस हुआ है और तुम्हें घर ना जा पाने का मलाल है तुम्हारे काम करने का कुछ वसूल है या नहीं यहाँ मेरी आंटी की डेड बॉडी मिली है उसके बावजूद मैं यहाँ खड़े होकर काम कर रहा हूँ मुझसे ज्यादा दुख यहाँ इस वक्त किसी के पास नहीं है और तुम लोगों को घर नहीं जाने की तकलीफ है ब्यूरो चीफ रंजन और ज्यादा भड़क उठे सर हम कोशिश कर रहे है कोई आराम नहीं कर रहा है यहाँ सब लगातार काम में लगे हुए हैं नैना का भी पारा अब चढ़ने लगा था देखो नैना गिरेवाल यहाँ मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है मैं तुम्हें लास्ट एक दिन की मोहरत दे रहा हूँ एक दिन के भीतर तुम लोग बैंक के लुटेरों को कैसे भी करके अरेस्ट करो मुझे कुछ नहीं पता अब वरना यह केस दूसरों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेरे ऊपर भी हेडक्वार्टर से प्रेशर है समझे ब्यूरो चीफ पियूष रंजन को इस तरह चिल्लाता वेख कर विक्रांत के दिमाग में एक खुराफात सूझी धीरे ऐसी वो ऑफिस की पेंट्री में गया वहाँ ऐसी उसने एक कांच का गिलास अपने हाथ में उठा लिया और फिर इसे लेकर चुपके ऐसी ब्यूरो चीफ साहब के पीछे जाकर खड़ा हो गया उसे ऐसा करते देख बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे थे सबको पता था कि विक्रांत अब कुछ न कुछ खिलवाड़ जरूर करने जा रहा है ब्यूरो चीफ साहब के ठीक पीछे जाकर विक्रांत ने एक गिलास जमीन पर गिरा दिया गिलास टूट गया और कांच चारों तरफ बिखर गया गिलास टूटने की आवाज सुनकर विक्रांत जान ब्यूरो चीफ साहब के ऊपर कूद पड़ा उनके पैर का बैलेंस बिगड़ उठा और विक्रांत समेत वो जमीन पर आ गिरे गनीमत ये रही कि उनका हाथ किसी टूटे हुए कांच पर नहीं पड़ा वरना कोई बड़ा हादसा हो जाता है सॉरी, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी जमीन पर गिरते ही विक्रांत ने सॉरी की झड़ी लगा दी उधर सामने खड़ी नैना समेत अन्य सभी इन्वेस्टिगेटर्स के चेहरे पर मुस्कान छागी वो सभी विक्रांत का ड्रामा देख खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे थे ये क्या बदतमीजी है तुम बेवकूफ़ हो क्या हद बो चीफ साहब किसी तरह खुद को संभालते हुए उठ खड़े हुए उन्होंने विक्रांत को खुद ऐसी दूर धकेलते हुए कहा लेकिन विक्रांत का ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ वो तुरंत ही नीचे बैठकर जमीन पर बिखरा कांच हटाने लगा उसने अपने हाथ से एक झाड़ू उठा ली और फिर जोर जोर से ब्यूरो चीफ साहब के पैर के पास झाड़ू पटकने लगा जिससे कमरे में फैली धूल उड़कर ब्यूरो चीफ साहब के मुंह तक आने लगी अरे पागल हो गया क्या चिड़कर ब्यूरो चीफ वहाँ ऐसी चले गए अरे सॉरी सॉरी सर सॉरी अगेन विक्रांत ने मुस्कान लिए हुए कहा ब्यूरो चीफ के जाते यहाँ मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर हंसने लगे विक्रांत सच में किसी कार्टून करेक्टर ऐसी कम नहीं था तब जाकर अपने अपने काम में लग गए खुद नैना भी अपने में चली नैना की तरफ इशारा करते हेलो, हेलो हुए कर सब कुछ मुझे रिपोर्ट करना है कल रात तुम कहा थे जब पूरी टीम यहाँ काम कर रही थी तब तुम कहा मस्ती कर रहे थे अब तुम प्रोग्रेस क्यों पूछ रहे हो नैना ने एक सांस में ही विक्रांत पर अपनी भड़ास निकाल दी अच्छा बस बस ठीक है वो कल मैं तुम्हारे साथ नदी में गिर गया था ना तो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया था विक्रांत को झूठ बोलने के लिए कुछ सोचना समझना नहीं पड़ता है फालतू तो बकवास बंद करो तुम तुम कल डॉक्टर को दिखा रहे थे या बैठकर शराब पी रहे थे नैना भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी उसे बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं था ओ तुम बैंक के लुटेरों को पकड़ने के बजाय मेरा पीछा कर रही हो क्या नैना यूं छुप छुप पीछा करना ठीक नहीं है तुम सबके सामने क्या क्यों नहीं देती कि तुम्हें मुझसे बेतहा प्यार है नैना को, को भी अब तक विक्रांत का बकबक बक सुनने की आदत पड़ चुकी थी तो उसे अब विक्रांत की किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था वो नॉर्मल ही रहती थी बिल्कुल नहीं मुझे बस डर था कि कहीं कोई तुम्हारा मर्डर ना कर दे इसलिए मैं तुम पर नजर रख रही थी समझे तुम नैना ने, ने, ने भी काउंटर कर दिया विक्रांत बात को आगे बढ़ाना चाहता था वो कुछ बोलने के लिए चला लेकिन तभी नैना ने, ने, ने, ने उसे मिडिल फिंगर दिखा दिया और खुद बगल में बैठे देव की तरफ मुड़ गई